पहला प्रश्न भगवान एक गीत और मुझे गाना है एक छंद और गुनगुनाना है गीत तो वही है जो हुलस हुलस अपने ही कंठों ने गाए हों भाव तो वही है जो उमक उमक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 प्राणों का साज ही बजाना है जब तक वह पाहुना न आएगा आसू की आरती उतारूंगा जब तक सागर न मिले अपना ही सरिता की पीर बन पुकारूंगा अपनी ही आग में सुलगना है अंतस में प्रीति को जगाना है कुछ ऐसा वरदो भगवान मेरे मैं भूला अपने घर आ जाऊं कुछ ऐसा कर दो गुरुदेव मेरे मैं अपने मितवा को पा जाऊं उस परम उत्सव की घड़ियों को अनगाये लौट नहीं जाना है एक गीत और मुझे गाना है एक छंद और गुनगुनाना है योग हैीतम वह गीत न तो अपना है न पराया है उस गीत के जगत में न तो कोई मैं और न कोई तू है तू को तो छोड़ना ही है मैं को भी छोड़ना है उठता है वह गीत सुनने से न वहां मैं होता है न तू वह गीत न कृष्ण का है न क्राइस्ट का न महावीर का न मोहम्मद का वह गीत न मेरा है न तुम्हारा उस गीत की अनुभूति उस गीत का आविर्भाव वही है जहां मैं और तू समाप्त हो गए जब तक यह मोह रहेगा मन में कि अपना गीत गाऊंगा गीत मेरा हो तब तक न गा सकोगे तब तक चूकते रहोगे वह अहंकार ही भटकाएगा अहंकार के अतिरिक्त और कोई भटकाव नहीं परमात्मा और तुम्हारे बीच तुम्हारे अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है जाने दो तू भी और जाने दो मैं भी एक तुम्हारे भीतर ऐसा भी विराजमान है जो न मैं में समाता है न तू में उसे पहचानो उस द्वंदातीत को फिर गीति गीत झर फिर कमल ही कमल खिल जाते फिर सुगंध ही सुगंध है शाश्वत की अमृत की न उसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत वह गीत ही भगवत गीत है जब भी परमात्मा गाया है तो उनसे ही गाया है जो मिट गए खुदा उतरा है बहुत बार उतरा है मगर उनसे ही जिन्होंने खुदी को पहुंच डाला वही छोटा सा मोह तुम्हें अभी पकड़े घीनी सी ही दीवार है कोई लोहे की दीवार नहीं कांच की दीवार है पारदर्शी दीवार है आर पार दिखाई पड़ता है दीवार तो दिखाई ही नहीं पड़ती इसलिए तो मैं का इतना उलझाव दिखाई नहीं पड़ता और हम उसमें बंधे दिखता तो तोड़ देते पकड़ में आता तो छोड़ देते हाथ लगता नहीं फिर भी उससे हम घिरे अब तुमने बात प्रीति कर कही आकांक्षा सुंदर है अभिपसा उदात है और इससे ज्यादा उद्दात क्या होगी अभिपसा यही तो प्रार्थना है यही पूजा यही अर्चना तुमने ठीक ठीक मांग की है पर जरा से चूक गए और उस परमात्मा के लोक में इंच भर चूक जाना अनंत अनंत फासला हो जाता है वहां कण भर चूके की बुरी तरह चूके वहां की तौल और वहां का माप और वहां के तराजू और एक प्रसिद्ध कहानी एक व्यक्ति ने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी उसने बहुत जीवन में दान किया था मंदिर बनाए थे धर्मशालाएं बनाई थी प्यासों को पानी दिया भूखों को रोटी दी तीर्थों में धन यज्ञ किए हवन किए उसका सारा जीवन धर्म की ही एक यात्रा थी निश्चित ही अकड़ से भरा था अस्मिता से भरा था द्वार पर दस्तक दी थी तो उसमें अहंकार था द्वार खुला द्वारपाल ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा स्वर्ग पर दस्तक देते हो क्या कमाई है क्या अर्जन किया है कौन सी पात्रता लाए हो उसने का करोड़ों करोड़ों का दान किया इतने मंदिर इतनी धर्मशालाएं इतने अस्पताल इतने स्कूल इतने विधवा आश्रम इतने वृद्धाश्रम सारी फेरिस्त गिना थी देवदूत मुस्कुराया और उसने कहा शायद तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जगत में जो करोड़ है यहां कोड़ी है तुम्हारे जगत में जो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है यहां ना कुछ अणु मात्र, यहां का माप और यहां की तौल और तुम्हारे जगत में करोड़ों वर्ष बीत जाते यहां पल बीतता है धार्मिक आदमी तो कहने को था वह था तो व्यवसाय यह सब भी किया था व्यवसाय की तरह ही ये भी एक सौदा था पारलौकिक सौदा था इतनी आसानी से मानने को राजी हो नहीं सकता था उसने कहा अगर ऐसा है कि मेरे जगत में करोड़ों रुपए यहां कोणियों की तरह हैं, तो इतना करो चार कोणियां मुझे उधार दे दो दू। देवदूत ने कहा एक मिनट रुके समझे आप एक मिनट जहां एक कौड़ी करोड़ के बराबर होगी फिर वहां एक मिनट अनंत अनंत काल बीत गया अभी वो आदमी रुका है वे चार कौड़ियां मिली नहीं शायद कभी ना मिलेंगी इस जगत में मन के जगत में गणित और तर्क के जगत में जो सही लगता है वही गलत हो जाता है ध्यान के जगत में प्रेम के जगत में यहां जो सहयोगी मालूम होता है वही विरोधी हो जाता है यहां जो सीढ़ी है वही वहां बाधा है यहां जो सेतु है वही वहां भटकाव है तुमने बात तो प्यारी कही प्रीतम तुम आदमी प्यारे हो इसलिए मैंने तुम्हें योग प्रीतम नाम दिया है और तुम्हारे भीतर सुंदर भावों का जन्म होता है तुम कवि हो और तुम्हारे भीतर काव्य झरता है तुम्हारे भीतर ऋषि होने की क्षमता है कवि का अर्थ ही यही होता है कि जिसके भीतर ऋषि होने की क्षमता है कवि बीज है ऋषि उसी बीज का वृक्ष बन जाना बाहर पर आ जाना फूल खिल जाना तुम्हारे भीतर बड़ी संभावना है लेकिन ध्यान रखना बीज फूल नहीं बीज फूल हो सकता है हो भी चूक भी जाए और कभी छोटी सी चीज चुका दे सकती एक कंकड़ आ जाए बीज के आड़ में बस चूकना हो जाएगा जीसस ने कहा है कोई बीज बोता है तो जो बीज पत्थर पे पड़ जाते वे भी उतने ही बीज थे जितने दूसरे बीज लेकिन पत्थर पे पड़ गए बस पत्थर ही रह जाते उनमें कभी अंकुरण नहीं होता संभावना तो थी लेकिन संभावना कि भ्रूण हत्या हो गई कुछ बीज रास्ते पे पड़ जाते उनमें अंकुर तो होता है लेकिन रास्ता तो 24 घंटे चलता रहता अंकुर भी हो जाता है तो भी पैरों के नीचे दब दब के मर जाते वे भी फूलों तक नहीं पहुंच पाते कुछ बीज खेत की मेड़ों पर पड़ जाते उनमें अंकुरण भी होता है पौधे भी आते मेड़ों पर लोग इतने नहीं चलते लेकिन कभी कभी चलते थोड़े लोग चलते कोई किसान गुजरेगा किसी किसान की पत्नी भोजन लेके आएगी लेकिन उतना ही काफी है पौधों को मार डालने को मेड़ पर भी बीज टिक नहीं पाएंगे पौधे बनते बनते मर जाएंगे पहुंचते पहुंचते चूक जाएंगे मंजिल दो कदम रह जाएगी और मौत घेर लेगी और फिर जीसस ने कहा है कि कुछ बीज खेत में पड़ते खेत की उर्वरा भूमि में न वहां पत्थर है न वहां राय है न वहां मैड़ है वे बीज सौभाग्यशाली क्योंकि वे खिलेंगे उनसे सुगंध झरेगी वे वृक्ष बनेंगे वे हवाओं में नाचेंगे जैसे कोई मीरा नाची हो कि कोई चैतन्य नाचा हो वे हवाओं में गुनगुनाएंगे जैसे कोई नानक गाया हो कबीर गाया हो मलुक गाया हो वे चांतारों से बातचीत करेंगे उनका अस्तित्व के साथ एक संगीतबद्ध संबंध होगा लयबद्धता होगी वे कुरे ना रहेंगे वे विवाहित हो जाएंगे वे परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे उनकी भावनाएं पड़ जाएंगी लेकिन बीच सभी थे पत्थर पे पड़े वे भी राह पर पड़े वे भी मैड़ पर पड़े वे भी खेत में पड़े वे भी सब एक से बीच थे कवि ऋषि होने से बच जाता है अहंकार के कारण और जितना अहंकार कवियों में होता है कम ही लोगों में होता है साहित्यिक जिस बुरी तरह एक दूसरे से लड़ते और कवि एक दूसरे की जिस तरह आलोचना करते शायद ही कोई और करता हो कवियों के अखाड़े होते बड़ी राजनीति होती बड़ा संघर्ष कलह होती कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं होता हर कवि अपने अहंकार की पूजा में संलग्न होता है ऋषि हो सकता था मगर चूका जा रहा है बीच खेत में नहीं पहुंच पा रहा कहीं चट्टान पर पड़ा जा रहा है योग प्रीतम तुम्हारी क्षमता है बड़ी क्षमता है तुम्हारे भीतर कवि का हृदय से ज्यादा और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है लेकिन सदा ध्यान रखना जितना बड़ा सौभाग्य होता है उतना ही साथ में जुड़ा हुआ दुर्भाग्य होता है जितनी ऊंचाइयों पर चलोगे उतने ही संभल के चलना होगा क्योंकि गिरने का उतना ही डर होता है समतल भूमि पर चलने वाले को गिरने का डर नहीं होता राजपथों पर लोग गिरते नहीं गिरते हैं पहाड़ों की चोटियों से इसलिए हमारे पास शब्द है योग भ्रष्ट लेकिन तुमने भोग भ्रष्ट जैसा शब्द सुना भोग भ्रष्ट क्या होगा अब और क्या भ्रष्ट होगा अब भ्रष्ट हो कि कहां गिरेगा नर्क से तुमने किसी को गिरते देखा नर्क से गिरेगा तो कहां जाएगा स्वर्ग से लोग गिरते ऊंचाइयों से गिरते पशु पक्षी नहीं गिरते सिर्फ मनुष्य का पतन होता है मनुष्य की गरिमा है चोटियों पर चल सकता है आकाश में उड़ सकता है और जितनी ऊंची उड़ान भरोगे उतने ही पंखों के जल जाने का डर है उतना ही संभाल के उतना ही ध्यानपूर्वक चलना होगा काव्य ऊंची से ऊंची उड़ान है क्योंकि काव्य है क्या हृदय का बहाव है मेरी दृष्टि में काव्य धर्म की अनिवार्य सीढ़ी है और जो व्यक्ति कवि नहीं है वह धार्मिक ना हो सकेगा पर ख्याल रखना कवि से मेरा अर्थ नहीं है कि तुम कविता लिखो तो ही कवि हो ऐसे तो बहुत तुकबंद हैं जो कविताएं लिखते हैं और कवि नहीं है सौ में निन्यानवे कवि तो सिर्फ तुकबंद होते हैं शब्दों को जमा लेना कविता नहीं बुद्ध ने एक भी कविता नहीं लिखी फिर भी मैं उनको महाकवि कहूंगा इसलिए कहूंगा कि काव्य एक अंतर्दृष्टि है देखने का एक ढंग है जीवन को सौंदर्य की आंख से देखने की कला का नाम कविता है जीवन को तर्क से नहीं प्रेम से पहचानने की क्षमता का नाम कविता है हृदय से सत्य की तलाश कविता है सत्य दो तरह से खोजा जा सकता है एक तो तर्क से मस्तिष्क से सोच विचार से एक भाव से अनुभूति से एक तो गणित बिठाकर और एक मस्ती में गुनगुनाकर और जिन्होंने गणित बिठाया है वे कभी सत्य तक नहीं पहुंचे ज्यादा से ज्यादा तथ्य तक पहुंचते हैं, सत्य तक नहीं सत्य और तथ्य का यही भेद है तथ्य आज सत्य लगता है कल और खोजबीन होगी तो शायद सत्य ना लगे इसलिए विज्ञान रोज बदल जाता है न्यूटन के लिए जो सत्य था वो एडिंगटन के लिए सत्य ना रहा जो एडिंगटन के लिए सत्य था वो आइंस्टीन के लिए सत्य ना रहा जो आइंस्टीन के लिए सत्य था आगे सत्य नहीं रह जाएगा विज्ञान में सिर्फ तथ्य होते जो बदल जाएंगे जैसे जैसे खोज होगी नए अन्वेषण होंगे हमें पुराने तथ्यों को फिर फिर जमाना होगा लेकिन जो बुद्ध ने जाना वो सत्य है वो अब भी वैसा का वैसा है उतना ही तरोताजा जरा भी बासा नहीं उस पर धूल जमती ही नहीं और कितनी ही खोज होती रहे कुछ भेदना पड़ेगा तथ्य होते हैं बाहर के सत्य होते हैं भीतर के तथ्य होते हैं बहिर्मुखी सत्य होते हैं अंतर्मुखी तथ्य होते हैं पदार्थ के संबंध में सत्य होते हैं चैतन्य के संबंध में तथ्य होते हैं सांसारिक सत्य होते हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक सत्य सदा वही है सनातन है शाश्वत है, सास्वत है। पुराने से पुराने हैं और नए से नए ऐसा उनका विरोधाभास है इन सत्यों को जानने की कला का नाम कविता है लेकिन अगर अहंकार बीच में आ गया तो बीज बीज रह जाएगा फूल तक तुम न पहुंच पाओगे छोड़ो ये बात गीत गाना है परमात्मा का गीत गाना है क्या मेरा क्या तेरा ये मैं तू में पड़े रहे तो अपने ही हाथ से अपने आसपास लक्ष्मण रेखा खींच ली इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और इस मैं तू में जो पड़ा रहता है वह कभी प्रौढ़ नहीं हो पाता बचकाना ही रह जाता है मैं से ज्यादा बचकानी और कोई बात नहीं इसलिए बचकानी क्योंकि मैं को पकड़ के हम कितनी बड़ी संपदा से चूक रहे मैं को पकड़ रहे हैं और परमात्मा से चूक रहे इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या होगी और मैं बिल्कुल थोथा है बिल्कुल झूठा है इससे बड़ी कोई झूठ नहीं मैं है ही नहीं जिन्होंने खोजा है नहीं पाया हां जिन्होंने खोजा ही नहीं मान रखा उनकी बात और जरा अपने भीतर तलाशो, मैं को कहीं भी ना पाओगे जितना खोजोगे उतना ही कम पाओगे जिस दिन खोज पूरी होगी उस दिन पाओगे मैं है ही नहीं और मैं के उस अभाव में जिसका अनुभव होता है वही परमात्मा है फिर गीत पैदा होगा वह परमात्मा का गीत होगा तुम तो बांस की पोंगरी रह जाओगे योग प्रीतम बांस की पोंगरी बनो खाली गीत उसके तुमसे बहे तुम बाधा ना दो इतना ही काफी तुम बीच में न आओ इतना ही बहुत वह गाना चाहे जो गाना चाहे उसे गुनगुनाने दो तुम उसमें रुकावट ही मत डालना तुम्हारी रुकावट अड़चन हो जाएगी रविन्द्रनाथ जब भी कभी गीत लिखते थे तो द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे कभी दिन कभी दो दिन कभी तीन दिन बीत जाते न भोजन की फिक्र न स्नान की फिक्र पत्नी परेशान परिवार परेशान शिष्य परेशान मगर उनकी आज्ञा थी कि जब मैं द्वार बंद कर लूं तो कोई द्वार पर दस्तक भी ना दे जब गीत पूरा उतर आएगा तो मैं स्वयं द्वार खोलकर निकल आऊंगा तुम फिक्र मत करना मेरी भूख प्यास की पूछा उनसे किसी ने कि आखिर द्वार दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है तो रविनाथ ने कहा कि दूसरे अगर मौजूद होते अगर तू मौजूद होता है तो मैं मिटता नहीं मैं और तू साथ साथ खड़े हो जाते दूसरे की मौजूदगी में मैं भी मौजूद हो जाता इसलिए दूसरे की मौजूदगी को बिल्कुल विस्मरण कर देने के लिए द्वार दरवाजे बंद कर लेता हूं ताकि मैं भी मिट जाऊं कोई बाधा ना रह जाए वह बह सके जैसा उसे बहना हो मैं गीत लिखता नहीं वो जो गुनगुनाता है बस उसी को उतारता जाता हूं मैं बाधा नहीं डालता अपनी तरफ से ना जोड़ता हूं न अपनी तरफ से तोड़ता हूं इसलिए रविंद्रनाथ के गीतों में उपनिषदों का रस है रविन्द्रनाथ के गीतों में कुरान की गरिमा है वही ऊंचाइया हैं जो बुद्ध के वचनों की ंद्रनाथ को ठीक से समझा नहीं जा सका अन्यथा हम उन्हें ऋषि कहते सिर्फ कवि कहके हम चुप रह गए महाकवि कहके चुप रह गए वो हमारी भ्रांति हमारी भूल है रविंद्रनाथ ने गीतांजलि का अनुवाद किया अंग्रेजी में थोड़े संदिग्ध थे क्योंकि पराई भाषा फिर काव्य का अनुवाद गद्ध का तो अनुवाद हो जाता है पद का कठिन क्योंकि हर भाषा की अपनी लय होती अपना रंग होता है हर भाषा की अपनी काव्य शैली होती जो दूसरी भाषा में नहीं उतरती भाव भावभंगीमा होती अपना छंद होता है जो दूसरी भाषा में नहीं जा सकता तो सोचा किसी से सलाह ले लूं। सीएफ एफ एंड्रूज से कहा कि एक दफा देख जाए मेरे अनुवाद में कहीं कोई भाषा की भूल चूक तो नहीं सीएफ एफ एंड्रूज ने चार जगह भूल चूक दिखाई कि व्याकरण की दृष्टि से अंग्रेजी गलत थी रविनाथ ने तत्क्षण सुधार कर लिया जैसा कहा एंड्रूज ने वैसा कर लिया फिर जब उन्होंने पहली बार लंदन में कवियों की एक छोटी सी गोष्ठी में गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर सुनाया तो वो बड़े हैरान हुए चकित हुए समझ में ही ना आया उनके अवाक रह गए क्योंकि अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि ईट्स ने खड़े होकर कहा कि और सब तो ठीक है लेकिन चार जगह ऐसा लगता है कि जैसे धारा अवरुद्ध हो गई जैसे धारा में पत्थर आ गया चार जगह ऐसा लगता है जैसे शब्द किसी कवि का नहीं है हां भाषा विद का होगा और वे चार जगह वे ही थी जो सीएफ एफ एंड्रूज ने बदलवा दी थी रविंद्राथ ने कहा कि मेरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत थे ईर्ष ने कहा कि व्याकरण को जाने दो भाड़ में काव्य का व्याकरण से क्या नाता काव्य सारी मर्यादाओं को तोड़ता है काव्य कोई रामचंद जी थोड़ी है मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ी काव्य तो कृष्ण है मर्यादा मुक्त है रविन्द्रनाथ ने अपने शब्द बताए जो उन्होंने पहले रखे थे इट्स एकदम राजी हो गया कहा कि ये ठीक है मैं भी समझता हूं कि भाषा की दृश्य से ये गलत है लेकिन जो भाषा की दृश्य से गलत है वो जरूरी नहीं कि काव्य की दृश्य से गलत हो ये ठीक है इनमें धारा है प्रवाह है इनमें पांडित्य नहीं है मगर प्रीति है और जहां प्रेम है वहां काव्य है और जहां सहजता है वहां काव्य है योग प्रीतम तुम कवि हो और बड़ी संभावना है तुम्हारी लेकिन एक बात छोड़ दो मैं का भाव जाने दो मैं को गिर जाने दो और तब तुम पाओगे उपनिषिद भी तुम्हारे और तब तुम पाओगे कुरान भी तुम्हारी और तब तुम पाओगे मैं जो कह रहा हूं वह भी तुम्हारा है मेरा क्या मेरा मुझ में कुछ नहीं तुम कहते हो एक गीत और मुझे गाना है एक छंद और गुनगुनाना है एक क्या अनेक छंद गुनगुनाए जाएंगे एक क्या हजार गीत गाए जाएंगे मगर तुम अपने को बात दो तुम कहते हो गीत तो वही है जो हुलस हुलस अपने ही कंठों ने गाए हो पागल हुए हो सब कंठ उसके हैं यहां कौन कंठ अपना है और जब नीलकंठ खुद गाने को राजी हो तो तुम क्यों अपना कंठ बीच में डाल रहे हो गीत तो वही है तुम कहते जो हुलस हुलस अपने ही कंठों ने गाए हो हु। हुलस हुलस तो ठीक खूब हुलसो पर इस हुलसने में एक ही बाधा रहेगी वो अपना कंठ वह सब बेसुरा कर देगा छंद टूट जाएगा कहते हो भाव तो वही है जो उमग उमग अपने ही प्राणों से आए हो सच्ची भाव वही हैं जो उमग उमग आते सहज उमग आते जैसे वृक्षों में पत्ते और फूल लगते, ऐसे ही जब तुम में भाव लगते, लेकिन प्राण क्या है प्राण तो परमात्मा का ही दूसरा नाम इसमें मैं की शर्त ना लगाओ ये शर्त छोड़ दो ये शर्त छोड़ दो तो कभी ऋषि हो जाए और कभी ऋषि हो जाए तो ही हुलसने का मजा है तो ही उमग उमग नाचने का मजा है कहते हो तुम क्या होगा पर के सुरतालों से मुझको निज सरगम पर आना है जहां भी सुरताल है वहां ना कोई पर है और ना कोई निज अंग्रेजी का महाकवि कुलरिज मरा तो उसके घर में चालीस हजार कविताएं अधूरी मिली चालीस हजार और जिंदगी भर उसके मित्र उससे कहते रहे कि ये क्यों अधूरी कर रखी कहीं सिर्फ एक का की जरूरत और है और कविता पूरी हो जाएगी लेकिन कुलरिज कहता कि मैं नहीं जोड़ूंगा जिसने इतनी पंतियां गाई हैं जब उसकी ही मर्जी होगी वही एक पंथी और जोड़ेगा तो मैं जोड़ दूंगा इतने पे वो रुक गया मैं भी रुक गया मैं सिर्फ वाहन हूं मैं सिर्फ वह पुकारता है उसकी पुकार को दोहरा देता हूं मैं प्रतिध्वनि हूं मैं दर्पण वो सामने आएगा उसकी छवि दिखाई पड़ जाएगी वो हट जाएगा छवि खो जाएगी मैं पूरी नहीं करूंगा उसने केवल सात कविताएं पूरी की लेकिन सात ही काफी उसे महाकवि बनाने को सात ही काफी और उसका ये भाव उस ऋषियों की गणना में ले जाता है नहीं उसने अपनी तरफ से कोई पंक्ति जोड़ी अपना सुरताल नहीं लाया बीच में इसलिए तो हमें पता नहीं कि उपनिषद किसने गाए क्योंकि जिन्होंने गाए उन्होंने अपने दस्तखत भी नहीं किए कुरान को मोहम्मद ने गाया लेकिन मोहम्मद ने यह नहीं कहा कि मैंने रचा है रचने वाला तो वही है गाने वाला भी वही है धन्य भागी हूं मैं कि उसने मेरा उपयोग कर लिया उपकरण की तरह कि मुझ पे सवार हो गया कि मैं आविष्ट हो गया उससे जब पहली दफा मोहम्मद परमात्मा से आविष्ट हुए तो बहुत घबरा गए स्वाभाविक क्योंकि जैसे बूंद में कोई सागर उतर आए तो बूंद घबड़ा ना जाए तो और क्या हो जैसे तुम्हारे आंगन में पूरा आकाश आ जाए सारे चांतारे नाचने लगे तो तुम घबड़ा ना जाओगे जब मोहम्मद पर पहली दफा पहली आयत उतरी तो तुम्हें पता है वह कथा प्रीति करे, वह सभी ऋषियों की कथा है जो पहला उद्घोष मोहम्मद में आया वो था गा गुनगुना कुरान शब्द का अर्थ होता है गा गुनगुना लेकिन मोहम्मद ने कहा मैं ना गाना जानता हूं गुनगुना गुनगुनाना जानता हूं कभी गाया नहीं कभी गुनगुनाया नहीं मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं बेपढ़ा लिखा हूं काला अक्षर उन्हें भैंस बराबर था डर गए बहुत भयभीत हो गए बहुत कि कौन कह रहा है गा गुनगुना लेकिन आवाज फिर भीतर से आई कि तू फिक्र मत कर तू गा तू गुनगुना राह दे मार्ग दे और उन्होंने देखा चमत्कार घटते कि उनके ऊंठों से उनके कंठों से कोई गा रहा है कोई गुनगुना रहा है और कुछ ऐसे शब्द उतर रहे हैं जो ना उन्होंने कभी सोचे थे न कभी विचारे थे वो भागे घर आए किसी और से उन्होंने कहा भी नहीं क्योंकि सोचा कि लोग समझेंगे कि दिमाग खराब हो गए ऐसे कहीं कोई कहता भीतर कि गा गुनगुना मैं पढ़ा लिखा नहीं मैं बिल्कुल अपढ़ हूं गमार हूं किसी पंडित को चुनो किसी महापंडित को चुनो लेकिन परमात्मा भी खूब वो महापंडितों को चुनता ही नहीं अब तक उसने ऐसी भूल नहीं की और आगे भी करेगा इसकी कोई संभावना नहीं महापंडित को नहीं चुन सकता क्योंकि महापंडित उससे कहेगा कि तू चुप रहे मैं गाता हूं महापंडित कहेगा कि ये जो तू बोल रहा है इसमें व्याकरण की भूल कि ये जो तूने कहा ये वेश से भिन्न कि ये मेरी व्याख्यान महस से राजी नहीं होता महापंडित हजार झंझटें खड़ी करेगा इसलिए परमात्मा ने कबीर को चुन लिया नानक को चुन लिया मलूक दास को चुन लिया मोहम्मद को चुन लिया जीसस को चुन लिया जिनका पंडित से दूर का भी संबंध नहीं कबीर ने तो कहा मस ही कागज छुओ नहीं मैंने तो कभी कागज ही नहीं छुआ स्याही भी नहीं छुई यह क्या हुआ यह कैसे हुआ फिर कबीर ने ही उत्तर भी दिया है कि अब मैं समझता हूं कि यह कैसे हुआ क्यों हुआ यह इसलिए हुआ कि वो बात ही कुछ ऐसी है लिखा लिखे की है नहीं देखा देखी बात वो लिखा लिखे की होती तो मेरे पल्ले आने वाली नहीं थी वो देखा देखी की बात थी और जिसकी आंखों में शब्दों का भार नहीं होता और शास्त्रों की धूल नहीं होती उसके पास दृष्टि होती क्षमता होती देखने की मोहम्मद ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि जल्दी ला और मेरे ऊपर कंबल डाल वो थरथर थर थर कांप रहे थे। पत्नी ने कहा तुम्हें क्या हुआ उन्होंने कहा कि या तो मैं कवि हो गया या मैं पागल हो गया मोहम्मद ने दो शब्द कहे कि या तो मैं पागल हो गया या कवि हो गया सच बात यह है कि दोनों का मतलब एक ही होता है कोई बिना पागल हुए कवि नहीं होता और कोई कवि हो जाए बिना पागल हुए ये संभव नहीं योग प्रीतम कहते हो तुम प्यारे हैं गीत बहुत प्यारे हैं रस भीगे गीत ये तुम्हारे हैं इन पर मैं नछावर होता हूं पर मेरे गीत अभी कुआरे इनका भी ब्याह है अब रचाना है प्राणों का साझ ही बजाना है मत मेरी बातों को ऐसा लो जैसे वो किसी और की वे तुम्हारी है वे सबकी हैं मैं तुम्हारे ही गीतों को कंठ दे रहा हूं जो तुम्हारे भीतर अभी सोया पड़ा है उसे मैं जाग के आवाज दे रहा हूं पुकार दे रहा हूं जो तुमने नहीं कहा है वो कह रहा हूं जो तुम कल कहोगे वो मैं आज कह रहा हूं मैं तुम्हारा भविष्य हूं लेकिन मैं तुमसे भिन्न नहीं और मेरा मुझ में है क्या जब तक वह पहुना ना आएगा आंसू की आरती उतारूंगा जब तक सागर न मिले अपना ही सरिता की पीर बन पुकारूंगा अपनी ही आग में सोलगना है अंतस में प्रीति को जगाना है ऊपर ऊपर से सोचोगे तो बिल्कुल ठीक लगेगा मगर जरा भीतर उतरोगे तो पाओगे कि इसी कारण बाधा पड़ती रहेगी वही है उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं मैं निरंतर तुमसे कहता हूं जागो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तुम जागोगे तो तुम पाओगे कि तुम हो जागोगे तो तुम पाओगे कि तुम हो ही नहीं यह तो सोए होने की बातें ये तो नींद में देखी गई बातें ये तो सपने हैं ये मैं सपना है और सपने में तो तुम जो भी समझोगे सब गलत होगा एक स्कूल में नाटक हो रहा था छोटे छोटे बच्चे नाटक कर रहे थे वार्षिक उत्सव था जिस शिक्षक ने बच्चों को तैयार किया था एक कक्षा का दृश्य है उसमें शिक्षक है आगे के विद्यार्थी हैं, और उन सब कुछ पूछ रहा है और कक्षा का जैसा आधुनिक कक्षा की स्थिति है उसको पूरा का पूरा उपस्थित करने के लिए उसने पीछे के विद्यार्थियों से कहा कि देखो तुम चुपचाप मत बैठे रहना खुसुरसुर करते रहना ताकि दृश्य बिल्कुल वास्तविक यथार्थ हो जाए पर्दा उठा कक्षा का दृश्य आया शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षक बड़ा हैरान हुआ कि सारे बच्चे पीछे जोर जोर से दोहरा रहे हैं खुसुरसुर खुसुरसुर सारा नाटक खराब हो गया जनता हंसने लगी कि ये क्या हो रहा है छोटे बच्चे बेचारे खुसुरसुर ने कहा कि खुसर पुसुर जब कहा है तो खुसुरसुर ही करनी है मैं भी तुमसे कहता हूं जागो लेकिन खुसुरसुर मत करने लगने तुमने खुसुरपुर शुरू कर दी तुमने समझा कि मैं कह रहा हूं कि तुम जागो मैंने तुमसे कहा है बार बार उधार ज्ञान को छोड़ो और तुमने खुसुरसूर शुरू कर दी तुम कहते हो पराये गीतों से क्या होगा बात बिल्कुल एक जैसी लगती है ऊपर से मगर भीतर बदल गई तुम्हारी बात में अहंकार की पुट आ गई बस वही चूक हो गई उतनी सी चूक सुधार लो और सब सुधर जाएगा कहते हो कुछ ऐसा वरदो भगवान मेरे मैं भूला अपने घर आ जाऊं मैं तो वरदान प्रतिपल दे रहा हूं मैं वरदान हूं देने की कुछ बात नहीं वरदान तो वे दें जो तुम्हें कभी अभिशाप भी देते हूं मैं तो तुम्हें आशीष ही दे रहा हूं मेरा होना आशीष है और इसमें मेरा कुछ नहीं है फिर तुम्हें दोहरा दू अन्यथा तुम खुसर फुसर करने लग जाओगे मजबूरी है भाषा का उपयोग करना पड़ता है, उसमें मैं शब्द का उपयोग किए बिना काम चलता नहीं तुम्हारी भाषा मैं के आसपास निर्मित है मैं उसका आधार है उसे बोले बिना नहीं चलता उसे बोलना ही पड़ेगा उसे न बोलो तो अड़चने खड़ी होंगी स्वामी राम तीर्थ मैं शब्द का उपयोग नहीं करते थे मगर इससे क्या फर्क पड़ता है और झंझट खड़ी होती थी प्यास लगती तो वो कहते राम को प्यास लगी नई जगह होती तो लोग इधर उधर देखते वो कहते रामयानी कौन अरे वो कहते रामयानी मैं ये और उल्टा कान पकड़ना हुआ सीधे कह देते कि मुझे प्यास लगी पहले कहा राम को प्यास लगी अब वह आदमी पूछेगा रामयानी कौन तो उसको बताना पड़ेगा ना कि रामयानी कौन फिर उस मैं को लाना ही पड़ेगा लोक व्यवहार है सारी भाषा व्यवहारिक है मैं तो वरदान तुम्हें दे ही रहा हूं मगर तुम लेते नहीं वरदान लेने के लिए हिम्मत चाहिए बड़ी हिम्मत चाहिए मिटने की हिम्मत चाहिए तो वरदान ले सकोगे कहते हो कुछ ऐसा वरदो भगवान मेरे मैं भूला अपने घर आ जाऊं तुम गए कब घर से मेरी भी मुसीबत समझो मैं तुम्हें देखता हूं अपने घर में बैठे और तुम पूछते हो कुछ ऐसा वरदान दो कि मैं अपने घर आ जाऊं मैं भी तुम्हारे साथ खुशर पुसर करूं घर से तुम कभी गए नहीं कोई कहीं गया नहीं तुम वही हो जहां होने चाहिए सिर्फ सो गए हो एक आदमी ने शराब पी ली और शराब पी के अपने घर की तलाश में निकला और आदत बस नशे में था तो भी अपने घर पहुंच गया आदत बस रोज की आदत थी मुड़ गया जहां जा, मुड़ना था पहुंच गया अपने घर दरवाजे पे दस्तक भी दे दी मगर नशा ऐसा था कि कुछ सूझ नहीं रहा था उसकी मां ने दरवाजा खोला बुढ़िया को भी नहीं पहचाना उसके पैर पकड़ लिए होगा कि हे माथा राम मेरा घर कहां है मुझे मेरे घर पहुंचा दो तुम्हें तो पता होगा यहीं कहीं रहता हूं मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं उसकी मां ने कहा बेटा तुझे हो क्या गया ये तेरा घर है मैं तेरी मां हूं तुम उससे माता राम कह रहा उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे बहलाओ मत मुझे फुसलाओ मत मुझे समझाओ मत मेरा घर बताओ रो रहा उसकी आंखों से आंसू झरझर टपक रहे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए समझाने लगे, बड़ा तर्क करने लगे कि तेरा घर है, अरे पागल जरा गौर से तो देख अब वो गौर से ही देख सकता तो खुद ही देख ना लेता उसे कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा समझ में भी नहीं आ रहा तभी उसका दूसरा साथी भी शराब पी के चला आ रहा है उसने कहा तू रुक, मैं अपनी बैलगाड़ी जोत के लाता हूं उसमें बैठ जा पहुंचा दूंगा जहां भी तेरा घर हो शराबी ने कहा ये बात कुछ जची तुम अपने घर में हो तुम्हें जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जरा सावधान रहना वे तुम्हें भटका देंगे उन्होंने तुम्हें खूब भटका दिया है किसी ने तुम्हें हिंदू बना दिया वो एक तरह की बैलगाड़ी किसी ने मुसलमान बना दिया किसी ने ईसाई बना दिया किसी ने जैन बना दिया किसी ने बौद्ध बना दिया तरह तरह की बैलगाड़ियां रंग बिरंगे उनके ढंग किसी में घोड़े जुते किसी में बैल जुते और सब दावा कर रहे हैं कि हम पहुंचाएंगे और सब दावा कर रहे हैं कि हम ही पहुंचा सकते हैं और दूसरा पहुंचा नहीं सकता और सब भटका देंगे आओ बैठो हमारी बैलगाड़ी में।, में तुम्हारी फजीहत हुई जा रही कोई हाथ खींच रहा कोई पैर खींच रहा कोई कह रहा है इधर आओ कोई कह रहा उधर जाओ किसी ने टांग पकड़ के ईसाई कर दी किसी ने हाथ पकड़ के हिंदू कर दिया किसी ने सिर पकड़ के जैन बना दिया तुम्हें कुछ पक्का नहीं है तुम भला सोचते हो कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो आज हालत ऐसी नहीं है आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए आज अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारा कोई हिस्सा हिंदू हो गया है कोई हिस्सा ईसाई हो गया है कोई हिस्सा मुसलमान हो, हो गया है कोई हिस्सा बौद्ध हो गया है तुम में सब मिस्रित हो गया है ऐसी दुर्दशा आदमी की कभी ना हुई थी कम से कम एक एक बैलगाड़ी में आदमी बैठे थे अब कई कई बैलगाड़ियों में एक साथ बैठे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सहमति दे भगवान अब तो भगवान के भरोसा है वही सहमति दे तो ठीक है तुमने तो सब नावों पर सवारी कर ली तुम न मालूम कितने घोड़ों पर सवार हो गए हो और किन्हीं बैलगाड़ियों की जरूरत नहीं किन्हीं नावों की जरूरत नहीं किन्हीं घोड़ों की जरूरत नहीं तुम जहां हो वही परमात्मा है परमात्मा के बिना तुम हो नहीं सकते वही तुम्हारा प्राण वही तुम्हारा आधार इसलिए कहीं जाना नहीं है योग प्रीतम जागना है जहां हो वहीं जागना है थोड़ा अपने को झकझोरना है कहते हो कुछ ऐसा कर दो गुरुदेव मेरे मैं अपने मितवा को पा जाऊं मैं अपने मीत को पा जाऊं मीत मिला ही है मीत तुम्हारे भीतर बैठा है इसलिए मैं तुमसे कह सकता हूं योग प्रीतम कास तुम अपने मन की धुंध को विचारों की ज्ञान की परतों को हटाकर मेरी बात को सुन सको तो इस जीवन से खाली जाने की कोई संभावना नहीं तुम भरे जाओगे भरे तुम हो भरे तुम आए हो सिर्फ प्रतिभिज्ञा चाहिए सिर्फ पहचान चाहिए सुरती स्मरण कहते हो उस परम उत्सव की घड़ियों को अनगाये लौट नहीं जाना है कोई आवश्यकता नहीं है अन लौट जाने की लेकिन कई बार जन्मे हो और कई बार अन लौट गए हो और पुरानी आत्मों को दोहराने की आदत हो जाती बार बार दोहराने की आदत हो जाती हम यंत्र उन्हीं उन्हीं भूलों को दोहराए जाते हम भूलें भी नई नही नई करते हम भूलें भी पुरानी ही करते वही वही फिर फिर करते कोई कारण नहीं है कि गीत अनगाया रह जाए और कोई कारण नहीं है कि तुम जागो ना तुम जाग सकते हो जागना तुम्हारी संभावना है सहज संभावना है तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी निजता है मेरे आशीष तो उपलब्ध है मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं और इसकी भी फिक्र नहीं करता है कि तुम्हें पसंद पड़े या ना पड़े क्योंकि सोए हुए आदमी को कब पसंद पड़ता है जब तुम उसको उठाने लगते हो सोए हुए आदमी को बुरा लगता है और अगर वो कोई मीठा मधुर सपना देख रहा हो तो बहुत बुरा लगता है अगर वो धन की खदान खोद रहा हो सपने में कि सम्राट हो गया हो और ऐसे भिकमंगा हो और उसको तुम जगा दो तो तुम्हारा सदा के लिए दुश्मन हो जाए तुम्हें कभी क्षमा ना कर सके इसलिए तो बुद्धों को पत्थर पड़े जीसस को सूली लगी मंसूर के हाथ पैर काटे गए सुकरात को जहर पिलाया गया ये किन लोगों ने किया ये हम ही जैसे लोग थे लेकिन सोए लोग सोए हुए लोगों को जगाओगे उनकी मर्जी के खिलाफ लेकिन एक बात अच्छी है कि तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं तुम्हें जगाऊं कुछ करूं याद रखना कि मैं कुछ करूं तो भागना मत क्योंकि करना शुरू शुरू में तुम्हारे अनुकूल नहीं पड़ेगा इसलिए तो मुझे इतनी गालियां पड़ रही पड़ेंगी जगाओगे सोए आदमी को तो गाली खाने के लिए तैयार होने ही चाहिए अगर सोए आदमी से गाली न खानी हो तो उसे लॉरी सुनाओ कि उसे और नींद आ जाए वही तुम्हारे तथाकथित साधु संत करते हैं लॉरी सुनाते है। फिर चाहे वे आचारी तुलसी हों जैनों के और चाहे पुरी के शंकराचारी हों और चाहे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उन सब का काम एक लॉरी सुनाओ लोग सो रहे हैं उनकी नींद को और सुखद बनाओ अगर उघड़ गए हो तो जरा कंबल और उड़ा दू अगर नींद टूटने के करीब हो तो और नींद की दवा पिला दू उन्हें सोया रहने दो उनके सोए रहने में पंडितों को लाभ है क्योंकि जब तक तुम सोए हो तब तक तुम्हारी जेबें काटी जा सकती हैं जब तक तुम सोए हो तब तक तुम्हारा शोषण हो सकता है जब तक तुम सोए हो तब तक तुम असहाय हो पर निर्भर हो मेरी चेष्टा है कि तुम जागो और जागने में सबसे बड़ा उपद्रव यह है कि तुम ही नाराज हो जाओगे मुल्ला नसुद्दीन को उसकी पत्नी ने सुबह सुबह उठाया मुल्ला ही कहा था रात में कि मुझे जल्दी उठा देना छह बजे ट्रेन पकड़नी बंबई जाना तो पत्नी ने उठा दिया छह बजे एकदम उठ के बैठ गया एकदम गुस्सा हो गया कहा दुष्ट ये वक्त तुझे उठाने का मिला पत्नी ने कहा आपने ही कहा था फिर बंबई नहीं जाना मुल्ला ने कहा ऐसी कितनी बंबई की सोच समझ के तो जगाना चाहिए आदमी को और जल्दी से आंखें बंद करके कंबल ओढ़ के, के लेट गया और कुछ बुधबुद करने लगा पत्नी ने कहा बात क्या है वो भी पास आ गई क्योंकि पति अगर बुधबुद तो पत्नियां बहुत गौर से सुनतीं कि बात क्या है मामला क्या है और मुल्ला अपने कंबल के भीतर कह रहा है कि अच्छा निन्यानवे ही सही पत्नी ने कहा ये माजरा क्या है ये किस निन्यानबे के फेर में पड़ा कंबल छीन लिया का क्या मतलब कहां का निन्यानबे मुल्ला ने कहा कि तूने सब खराब भी कर दिया एक फरिश्ता में देख रहा था सपने में जो कह रहा था कि मांग ले क्या मांगना है सो मैंने उससे सौ रुपए मांगे वो कहने लगा सौ तो नहीं दूंगा नब्बे ले ले बातचीत चल रही थी सौदा चल रहा था मैंने कहा कि अच्छा नब्बे ना दे तो अगर सोना दे तो चल चार चारहाने कम दे दे छह ने कम दे दे आठ आने कम दे दे बारह ने कम दे दे वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था कंजूस फरिश्ता था वो कहे इक्यानबे ले ले बानवे ले ले तिरानबे ले ले और मैं भी कोई ऐसा आने वाला तभी दोस्त तूने ने आके जगा दिया बस मैं कहने वाला था कि अच्छा चलो निन्यानबे दे दे और सौदा पटने ही पटने के करीब था मगर अब आंख भी बंद करता हूं तो फरिश्ता दिखाई नहीं पड़ता और मैं कहता हूँ निन्यानवे भाई चल अंठानबे सही चल पुराना ही थी तेरा नब्बे से ही कुछ तो दे मगर फरिश्ता ही नदारत है। लोग सपने देख रहे हैं कोई नींद में ऐसा ही थोड़ी पड़ा है शायद तुम्हें जान के ये हैरानी होगी कि आधुनिक मनोविज्ञान ने नींद पर बड़ी खोजबीन की है और उस खोजबीन में जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य हाथ लगा है वह यह है कि स्वप्न निद्रा का विरोधी नहीं है सहयोगी आमतौर से तुम सोचते हो कि स्वप्न के कारण नींद खराब होती तुम गलती में हो यह आम धारणा है लोग सुबह उठ के कहते हैं कि रात भर सपने आते रहे ठीक से सो न पाए आधुनिक खोज इससे राजी नहीं आधुनिक खोज जो कहती है वो कुछ और ठीक इससे उल्टा है और मैं भी आधुनिक खोज से राजी हूं आधुनिक खोज कहती है कि सपने नींद के विपरीत नहीं है सपने नींद के सहयोगी जैसे रात में तुम्हें भूख लगी समझ लो कि पर्यूषण के व्रत चल रहा दिन में उपवास कर लिया है अब दिन भर तो किसी तरह मंदिर में गुजार दिया मुनिजी का व्याख्यान सुनते रहे वो भी भूख में अपनी भूख बुलाने को बोलते रहे तुम भी भूख में बैठे सुनते रहे सिरहलाते रहे तुमने अपनी इज्जत बचाई उनने अपनी इज्जत बचाई एक दूसरे की देखा देखी किसी तरह अपने को संभाले रखे और भी गांव के लोग मौजूद थे जो उपवास किए बैठे थे तो उपवास करने वाले लोग मंदिर में जाकर बैठ जाते क्योंकि घर में रहें तो दिन भर भूखी भूख की याद आती और चौका और चौके से आती गंध और बेटा चला आ रहा है सैंडविच लिए हुए हजार झंझटें हजार प्रलोभन और जब भी निकलते हैं तो फ्रिज दिखाई पड़ता है वो मंदिर में बैठ जाते हैं ना फ्रिज न सैंडविच न बच्चे न चौका न गंध भोजन की कुछ भी नहीं मुनि महाराज वो और भी भूखे उन्हें देख के और दया आती किन से तो हम ही बेहतर कि हमारा पर्यूषण पर तो दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा इनका विचारों का कभी खत्म होने वाला नहीं उन्हें देख के आदमी अपने पे हिम्मत कर लेता कि कोई फिक्र नहीं अगर ये आदमी जिंदगी भर से गुजार लिया तो दिन दो दिन की बात है गुजार लेंगे मगर रात तो घराना पड़ेगा और नींद में बड़ी मुश्किल हो जाती न शास्त्र काम आते न सिद्धांत काम आते नींद में तो भूख लगती है शरीर मांग करता है किसी तरह दिन भर भुलाए रहे उलझाए रहे नींद में तो कहता है भूख लगी पेट कुड़बुड़ाता है आग जलती अब इस भूख के कारण तुम सो न सकोगे एक सपना पैदा करता है मन मन कहता है कि क्या जरूरत भूखे रहने की राजभोज में निमंत्रित हुए हो हु। छप्पन प्रकार के भोजन सज्जे उपवास करो तभी छप्पन प्रकार के भोजन करने का मजा रात में आएगा नहीं तो नहीं आता मेरा अपना ख्याल ये है जिन को छप्पन प्रकार का भोजन करने का मजा लेना होता वो उपवास करते नहीं तो छप्पन प्रकार का भोजन किसको पड़ी और भी काम है दुनिया में ये छप्पन प्रकार का भोजन नींद में तुम कर लेते हो अपने को ऐसी धोखा दे लेते हो सपना एक धोखा है ये धोखा देके तुम निश्चिंत करवट लेके सो जाते हो भोजन हो गए आप क्या डर तुमने शरीर को धोखा दे दिया सपने से नहीं तो नींद टूटती नींद को टूटना ही पड़ता नींद बच गई सपना नींद की सुरक्षा है इसलिए मनोवैज्ञानिक तुम्हारे सपनों का विश्लेषण करते हैं क्योंकि तुम्हारे सपनों से पता चलता है कि तुम्हारी जिंदगी में कहा कमी तुम्हारी जिंदगी में जिन जिन चीजों की कमी है उन उन चीजों के तुम सपने देखते हो सपने बड़े सूचक हैं सपने बड़े ईमानदार हैं सपने वही बता देते हैं जो तुम छिपा रहे हो दुनिया से महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दिन भर तो मैं ब्रह्मचरी साध लेता हूं लेकिन रात सपनों में नहीं साध पाता सपने में तो मुझे काम वासना के विचार आ जाते। तो वो काम वासना के विचार ज्यादा सही बात की खबर दे रहे वो जो दिन में किसी तरह संभाल लिया वो रात में बिखर जाता है क्योंकि संभालने वाला सो जाता है आखिर 24 घंटे थोड़ी पहरा देते रहोगे दिन भर किसी तरह दे लिया थकोगे भी फिर सोोगे पहरा देने वाला सो गया फिर जो जो दिन भर में दबाया है वो रात उठेगा तुम्हारे सपने बता देंगे कि तुम क्या दबा रहे हो किस चीज का दमन कर रहे हो तुम्हारा रोग कहां है तुम्हारे सपनों में प्रकट होगा स्वप्न निद्रा की रक्षा करते हैं। और जब भी तुम किसी को जगाओगे उसके सपने टूटेंगे उसकी निद्रा टूटेगी निद्रा उसे ले जाती है चिंताओं के बाहर दैनन्दिन चिंताएं हैं बहुत चिंताएं हैं जीवन में दुख है बहुत दुख है नींद में सब दुख भूल जाते हैं सब चिंताओं से पार हो जाता आदमी भिखारी सम्राट हो जाते हारे हुए जीत जाते कमजोर बलवान हो जाते क्रूप सुंदर हो जाते लूले लंगड़े भी पर्वत चढ़ने लगते मगर वो सपने में और ऐसे सपनों को अगर तुम तोड़ोगे तो नाराज तो होंगे ही वे वे चाहते हैं कि तुम लोरी गाओ वे चाहते हैं कि तुम नींद को और गहराओ योग प्रीतम तुम्हारी नींद मैं तोड़ने को तैयार हूं मेरे आशीष तुम्हारी निद्रा को ही तोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारे सपने भी टूटेंगे तुम्हारे सपनों का भी टूटना जरूरी होगा तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगे बहुत बार ये रोज यहां होता है मेरे सन्यासी भी मुझसे बहुत बार नाराज हो जाते जहां उनकी धारणा को चोट लगी वही नाराज हो जाते जब तक उनकी धारणा के मैं अनुकूल हूं तब तक बिल्कुल ठीक जैसे ही मैं धारणा के अनुकूल नहीं रहा कि उनकी नाराजगी हुई धारणा के अनुकूल न होने का अर्थ है तुम्हारी नींद टूटने लगी मैं तुम्हारी आत्तों के खिलाफ जाने लगा मैं तुम्हारी बंधी हुई रूढ़ि के विपरीत होने लगा तुम भी मेरे साथ बस सोच सोच के चलते हो उतना ही सुनते हो जितना तुम्हारे अनुकूल पड़ता है जितना तुम्हारी नींद में बाधा नहीं डालता शेष को तुम टाल जाते हो शेष से तुम राजी नहीं होते मेरे पास लोग आते वो कहते हैं हम आपकी इतनी बातों से राजी मगर इतनी बातों से राजी नहीं और मैं तुमसे कह दू या तो तुम मुझसे राजी हो तो मेरी पूरी बातों से राजी हो या फिर तुम उससे राजी नहीं हो तो मेरी पूरी बातों से राजी नहीं हो समझौता नहीं हो सकता सौदा नहीं हो सकता बंटवारा नहीं हो सकता मैं जो भी कह रहा हूं वो एक सुनियोजित व्यवस्था है उसमें सारे तार जुड़े तुम कहो कि हम इतने सराजी और इतने सराजी नहीं तो काम नहीं चलेगा या तो पूरे राजी या पूरे नाराजी मेरा आशीष तो तुम्हें जगाने को है लेकिन जागने की हिम्मत जुटा हो सपने टूटेंगे नींद टूटेगी सुखद सपने होंगे सुखद नींद होगी शायद लेकिन तोड़नी ही पड़ेगी और सत्य शुरू शुरू में बहुत कड़वा होता है बुद्ध ने कहा है असत्य शुरू में मीठा होता है पीछे कड़वा और सत्य पहले कड़वा होता है पीछे मीठा इसलिए असत्य को लोग जल्दी से राजी हो जाते सत्य से कौन राजी होता है वो पहले ही कड़वा होता है मगर जो पहली कड़वाहट को झेलने की तत्परता दिखाता है वही तो साधना है वही तपश्चर्या है सत्य की कड़वाहट को पी लेना वही तो योग है उसके जीवन में बड़ी मिठास पैदा होती मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं योग प्रीतम इसी जीवन में क्रांति घटेगी घट सकती है मगर सिर्फ मेरे आशीषों से कुछ ना होगा तुम्हें मेरे साथ चलने को राजी होना होगा और छोटी छोटी चीजों से बाधा पड़ जाती मेरे पास लोग आते वो कहते हम सन्यासी होना चाहते लेकिन गैरिक वस्त्र नहीं पहनेंगे माला नहीं पहनेंगे ये तो ऐसे हुआ कि जैसे तुम चिकित्सक के पास जाओ और कहो कि हम आपसे इलाज करवाना चाहते लेकिन आपकी दवा नहीं पिए तो कहे के लिए परेशान हो रहे हो और क्यों चिकित्सक को परेशान कर रहे हो अगर दवा ही नहीं पीनी और यह तो सिर्फ शुरुआत है ये गैरिक वस्त्र ये तो मैं भी जानता हूं कि गैरिक वस्त्र पहन लेने से तुम कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो जाओगे मुझे कुछ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मैं भी जानता हूं कि माला डालने से तुम परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो जाओगे लेकिन इनका कुछ प्रयोजन है ये ढंग है मेरा तुम्हारी अंगुली पकड़ने का और अंगुली पकड़ में आई तो पहुंचा भी पकड़ में आ सकता है ये मेरा ढंग है तुमसे इस बात की स्वीकृति लेने का कि अगर मेरे साथ तुम्हें पागल भी होना पड़े तो तुम होने को राजी हो ये पागलपन गैरिक वस्त्र पहना दिए तुम्हें माला डाल दी तुम्हारे गले में अब जहां जाओगे वही मुसीबत होगी अगर तुम इतनी सी मुसीबत झेलने को राजी नहीं हो लोग हंसेंगे लांछना करेंगे निंदा करेंगे विरोध करेंगे अगर इतनी सी बात के लिए भी तुम राजी नहीं हो तो फिर आगे जो और कठिन चढ़ाइयां आएंगी तब क्या होगा योग प्रीतम आशीष झेलने की तैयारी दिखाओ झोली फैलाओ और वो तुम्हारा मैं झोली नहीं फैलाने दे रहा है आशीष बरस रहे हैं और तुम्हारी मटकी खाली की खाली क्योंकि तुम उल्टी रखे बैठे हो मटकी को सीधी करो मैं तुम्हारी गागर में सागर भरने को राजी हूं और इसी जीवन में हो सकता है इसी जीवन में क्यों आज हो सकता है अभी हो सकता है यही हो सकता है परमात्मा के लिए भविष्य में ठहरने की कोई जरूरत नहीं स्थगित होने की कोई आवश्यकता नहीं आज हो सकता है बस तुम्हारी देर है देर तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ से नहीं मगर लोग बड़े होशियार है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं परमात्मा की दुनिया में देर है मगर अंधेर नहीं बड़े होशियार आदमी देर है मगर अंधेर नहीं ऐसी उन्होंने दो तरकीबें निकाल ली एक तो यह कि देर है तो उसकी तरफ से हम क्या करें और अंधेर नहीं है इससे अपने को विश्वास दिला लिया कि घबराओ मत कभी ना कभी होगा आज तो नहीं होने वाला क्योंकि देर कल होगा कल कभी आया है तुमने दोनों तरकीबें बना ली अपने को समझा भी लिया कि अंधेर नहीं होगा तो जरूर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अगले जन्म में नहीं तो और अगले जन्म मगर देर है अब उसमें हम क्या कर सकते हैं देर उसी की तरफ से मैं तुमसे कहता हूं उसकी तरफ से ना देर है ना अंधेर है देर भी तुम्हारी तरफ से अंधेर भी तुम्हारी तरफ से देर छोड़ दो स्थगित करना छोड़ो कल पर टालना छोड़ो अंधेर भी मिट जाए इस जीवन में ही क्रांति हो सकती है इसका मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं दूसरा प्रश्न भगवान मैं अपनी जिंदगी राजनीति में ही गमाया हूं और अब जबकि मंत्री बनने का अवसर आया है तब आपका सन्यास आकर्षित कर रहा है मैं क्या करूं बड़ी दुविधा में हूं तो द्रनाथ ईश्वर की तुम पर बड़ी अनुकंपा है इतनी अनुकंपा बहुत कम लोगों पर होती थी। कि ठीक गड्ढे में गिरने के पहले तुम्हारा हाथ पकड़े ले रहा है मंत्री बनने से अंत थोड़ी होगा फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री बनने से कोई अंत है? फिर केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा और केंद्रीय बन, मंत्री बनने से कोई अंतर है फिर उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ये तो एक पागलपन की लंबी श्रृंखला है और अच्छा है कि पहली सीढ़ी पर उतर जाओ क्योंकि पीछे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है दो चार सीढ़ियां चढ़ गए तो फिर उतरने में लोक लाज भी लगती फिर लोग भी कहने लगते हैं कि अरे मैदान छोड़ के भाग रहे हो अब तो डटे रहो अभी छोड़ दोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि छोड़ने का भी कुछ है नहीं अभी मंत्री हुए नहीं होने का अवसर आ रहा और अवसर तो आ रहा है ये मैं भी समझता हूं तुम्हारे नहीं आ रहा सुरेंद्रनाथ हर गधे का आ रहा जो जितना बड़ा गधा है उतना बड़ा अवसर है गधे बड़ी दुलती झाड़ रहे हैं और जो बन गए हैं उनकी तो दशा पूछो उनकी हालत तो पूछो बोया तो बासमती काटी तो बाजरी रेंधी तो जोंधरी, खाई तो कांकरी पहेली बोझो चौधरी जरा चौधरी से तो पूछो तुम निश्चित सौभाग्यशाली हो इतने सौभाग्यशाली लोग कम होते जरूर पिछले जन्मों का कोई पुण्य वक्त पे काम आ रहा है नहीं तो राजनीतिक तो बड़ा उपद्रव का खेल है गुड़िया के भीतर गुड़िया है गुड़िया भीतर गुड़िया फिर गुड़िया के भीतर गुड़िया फिर गुड़िया में गुड़िया सबसे छोटी गुड़िया से यह पूछा मैंने गुड़िया तू कितनी गुड़ियों के अंदर क्या तेरा यह जाना इतना सुनकर मुझसे बोली सबसे छोटी गुड़िया दुनिया के अंदर दुनिया है, दुनिया अंदर दुनिया फिर दुनिया के अंदर दुनिया फिर दुनिया में दुनिया तू कितनी दुनिया के भीतर भान तुझे इंसाना राजनीति तो चक्कर में चक्कर है, फिर चक्कर में चक्कर इसका कोई अंत है सुरनाथ, जब जाग जाओ तभी सबेरा है और सुबह का का शाम भी घर आ जाए तो भटका नहीं कहा जाता और अभी तो शाम भी नहीं हुई अभी तो मंत्री बने ही नहीं मंत्री बनने के बाद शाम होती है फिर रात है। फिर अमावस की रात है फिर मुझसे मत कहना अभी दुविधा हो रही है बन जाते तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती कुछ बन गए हैं वो भी मुझसे कहते कि बात आपकी जज थी मगर अब क्या करें अब बहुत देर हो गई अब इस चक्कर में पड़ गए इसको पूरा ही कर ले। और चक्कर को कौन पूरा कर पाया चक्कर कहीं पूरे होते चक्कर का मतलब यह होता है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब चक्कर ही है तो पूरा कैसे होगा कोल्हू का बैल जैसे चलता है वैसे इस जिंदगी के चक्कर इसमें अगर तुम थोड़े ठिटक गए हो और यहां तक आ गए मंत्री होते तो यहां नहीं आ पाते देखो एक तो मंत्री न होने का फायदा <laughs> मंत्री भी यहां आना चाहते हैं तो पहले वो खबर करते क्या खबर करते हैं? वो कहते हैं कि हमें निमंत्रण दिलवाएं क्योंकि बिना निमंत्रण हम कैसे आए और मैं उनसे कहता हूं कि निमंत्रण और सबके लिए दिलवा सकता हूं मंत्रियों के लिए नहीं तुम आओ जैसे और सब आते हैं अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पूना में थे उनके सेक्रेटरी ने फोन किया उप मुख्यमंत्री आना चाहते तो कहा गया कि ठीक है जरूर जरूर आए उन्होंने कहा लेकिन बिना निमंत्रण के वो कैसे आए तो उनको कहा गया जब आना चाहते हैं तो निमंत्रण का सवाल क्या है आना उन्हें है हमारी कोई उत्सुकता नहीं कि हम निमंत्रण दें प्यासे को आना हो तो आ जाए कुएं पर कुआ कोई निमंत्रण नहीं देता फिरता कि आना आइए जरूर आइए पधारिए सेक्रेटरी बोला कि शायद समझने में भूल हो रही आपको बात साफ हो रही है कि नहीं वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जब सेक्रेटरी की कुछ दाल गली नहीं तो उप मुख्यमंत्री ने स्वयं फोन लिया बैठे होंगे पास ही क्योंकि सीधे तो कैसे फोन करें कि मैं आना चाहता हूं तो मुझे निमंत्रण लेकिन जब देखा कि इस तरह रास्ता नहीं चलेगा यहां सचिव की नहीं चलेगी तो उन्होंने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा हूं मैं आना चाहता हूं आश्रम से किसी को भिजवा दें उनसे कहा आप जाए आश्रम का पता दुनिया के दूर दूर कोने तक फैला हुआ है बदनामी बहुत इसलिए तो मैं बदनामी से हैरान नहीं होता चलो कुछ नाम ना हुआ तो बदनामी सही कम से कम खबर तो दूर दूर तक पहुंच जाएगी फिर जिसको आना है वो आ जाएगा चलो यही सही कि पानी खारा है इसकी खबर पहुंच जाए फिर लोग आके पीते हैं तो जान लेते हैं कि खारा है या मीठा है मगर एक बार खबर तो पहुंच जाए तो मैंने कहा कि पूना में ही बैठे है आ सकते हैं कोई भी ले आएगा कोई भी रिक्शे वाला ले आएगा और अगर आपको कहने में संकोच लगता हो तो सिर्फ गैरिक वस्त्र पहनकर रास्ते पर खड़े हो जाएं, कोई भी रिक्शेवाला एकदम बिठा के आश्रम पहुंचा देगा कहना भी नहीं पड़ेगा रिक्शे वाले पूछते नहीं कहा जाना है तो आश्रम ले आप और तो कहीं कोई जा भी नहीं रहा है पूना में मगर नहीं हिम्मत जुटा सके अच्छा है कि मंत्री अभी हुए नहीं तो आ तो गए बन के भी मंत्री क्या होगा क्या पालोगे कितने तो भूतपूर्व मंत्री हैं इस देश में पहले मुझे भूतों में विश्वास नहीं था मगर अब है इतने भूतपूर्व मंत्री हैं तो भूत भी होते ही होंगे जो देखो वही भूतपूर्व मंत्री तीस सालों में भारत में और हुआ ही क्या मंत्री बनने को तू तू आऊं क्या कुत्ते ने काटा है राज्यसभा में जब से पहुंचा मित्र निकट के आते हैं मुझे अकेले में ले जाकर खुसपुस प्रश्न उठाते हैं बंधु तुम्हारे मंत्री बनने का कब नंबर आता है मंत्री बनने को तू तू आऊं क्या कुत्ते ने काटा है साठ वर्ष तक जो वाणी पर अक्षर अर्थ चढ़ाएगा राजनीति के हुड़दंगों में वह हड़बोंग मचाएगा ढोंगी जन्म लिया करता है नहीं बनाया जाता है मंत्री बनने को तू तू आउ क्या कुत्ते ने काटा है पंछी सा जो ऐसा चहके जड़ गणमन को बहकाए अजगर सा जो ऐसा बैठे देश न तिल भर हिल पाए दास मलुका की धरती पर ऐसों का क्या घाटा है मंत्री बनने को तू तू आऊं क्या कुत्ते ने काटा है तुम्हें कुत्ते ने काटा और अगर कुत्ते ने काटा हो तो तुम वही करो जो मुल्ला नसुद्दीन ने किया मुल्ला नसुद्दीन के दिन पागल कुत्ते ने काट लिया ले गए उसके घर के लोग उसे अस्पताल डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो गई अब इंजेक्शन भी काम करेगा कि नहीं करेगा कुछ पता नहीं डर है कि आदमी पागल हो जाएगा मुल्ला नसुद्दीन ने यह सुना कहा कि जल्दी से मुझे कागज और कलम दें डॉक्टर ने जल्दी से कागज कलम दी मुल्ला नसुद्दीन एकदम बैठ के लिखने लग गए कागज पर कुछ जोर से एकदम तेजी से इतनी तेजी से कि डॉक्टर ने पूछा कि क्या वसीयत लिख रहे हैं मुल्ला न सुन का वसीयत मसीयत क्या मैं उन आदमियों के नाम लिख रहा हूं जिनको पागल होने के बाद काटूंगा फिर पागल हो गया भूल ना जाऊं फेरिस्त बना रहा हूं तुम कहते हो सुरनाथ कि मैं अपनी जिंदगी राजनीति में ही गमाया हूं अगर ये बात समझ में आ गई हो कि गमाए तो और क्या दुविधा है हां कुछ गमाए हो तो दुविधा हो सकती थी गमाए हो अभी भी चौंक जाओ अभी भी सावधान हो जाओ तभी भी देर नहीं हो गई कुछ कमाया भी जा सकता है मरने के एक क्षण पहले भी अगर आदमी होश से भर जाए तो जीवन भर का गमाना एक तरफ और उस एक क्षण का कमाना एक तरफ और उस कमाई का पड़ला भारी मगर मैं समझता हूं कि अब तुम्हें अड़चन होती होगी कि जिंदगी भर तो इसी दौड़ धूप में रह कि कैसे मंत्री हो जाऊं अब मंत्री होने का अवसर करीब आ रहा अब सभी का करीब आ रहा है अब सच्चाई तो यह है कि अगर हम में समझदारी हो तो हमें सारे देश को मंत्री घोषित कर देना चाहिए झंझट ही क्या ये क्या पंचायत लगा रखी गए तहसीलदार के दफ्तर में एक रुपया जमा किया सर्टिफिकेट लिया अपने घर आ गए मंत्री सभी को मंत्री घोषित कर देना चाहिए दौड़ ऐसी मची है कि सभी होकर रहेंगे और सभी के होने में देश मठियामैठ हो जाएगा क्योंकि जो हो जाए वो जब तक हो नहीं पाता तब तक सारी ताकत होने में लगाता है और जब हो जाता है तब सारी ताकत बचे रहने में लगाता है इस देश का काम कौन करे इस देश के काम की फुर्सत किसके पास है समय है? पहले सत्ता को पाओ उसमें जिंदगी लगाओ फिर सत्ता मिल जाए तो कुर्सी से जकड़ने में सारी शक्ति लग जाती है फिर कुछ सी अगर छिन जाए तो फिर उसे पानी की चेष्टा में लगो क्योंकि फिर अपमान लगता है कि इतनी ऊंचाई पे पहुंच के और अब साधारण आदमी की तरह जियो ये भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ये उपद्रव इतने जोर से फैल रहा है कि मेरे हिसाब से तो सभी को घोषणा कर देनी चाहिए कि सभी लोग मंत्री जैसे प्रत्येक व्यक्ति भारती ऐसे प्रत्येक व्यक्ति मंत्री इसमें क्या अड़चन भारतीय होना और मंत्री होना पर्यायवाची इससे अड़चन कम हो इससे झंझट मिटे कुछ काम तो हो सके तीस सालों में कुछ काम नहीं हो सका काम हो ही नहीं सकता और आगे और मुश्किल होता चला जाएगा क्योंकि सभी की महत्वाकांक्षाएं जग रही और सभी को लग रहा है कि मंत्री बन सकते हैं जरा आज साठ गांठ बिठाने की बात है अब तुम कह रहे हो कि मंत्री बनने का समय बिल्कुल करीब आ गया है अवसर हाथ में और आपका संन्यास आकर्षित कर रहा है शुभ घड़ी समय पर तुम्हें परमात्मा ने जैसे पुकार लिया है, इस अवसर को चूको मत हो जाओ संस्त देख ली राजनीति खूब देख ली अब सन्यास का रंग भी देखो इस आनंद को भी देखो राजनीति का अर्थ होता है दूसरे पर कब्जा दूसरों पे मालकीयत संन्यास का अर्थ होता अपने पर मालकियत और अपने मालिक होने का जो मजा है वो इस दुनिया में किसी और चीज में नहीं सिकंदर भी दरिद्र हैं बुद्धों के सामने यद्यपि बुद्ध के पास कुछ हो या ना हो कोणी भी ना हो तो भी सिकंदर दरिद्रे बुद्ध एक गांव में आए उस गांव के वजीर ने अपने राजा से कहा कि हमें स्वागत करने को चलना चाहिए गांव के बाहर बुद्ध का आगमन हो रहा है राजा ने कहा कि हम क्यों जाएं? वो भिखारी है मैं सम्राट हूं मेरे उसके स्वागत के लिए जाने की जरूरत क्या है वजीर ने राजा की तरफ देखा और कहा तो फिर मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले मैं आपके नीचे काम नहीं कर सकूंगा लेकिन उस वजीर के बिना काम चल नहीं सकता था क्योंकि वही वस्तुतः सारे राज्य को संभाल रहा था राजा तो अपने भोग विलास में लीन रहता था उसने कहा आप छोड़ रहे हैं इतनी सी बात पर वजीर ने कहा इतनी सी बात नहीं ऐसे आदमी के नीचे क्या काम करना जिसे इतना भी बोध नहीं है कि जो सोचता है कि धन कुछ है कि राज्य कुछ है और ध्यान कुछ नहीं और समाधि कुछ नहीं समाधि असली संपदा है या तो आओ मेरे साथ बुद्ध के स्वागत के लिए उनके चरणों में झुको या मेरा नमस्कार मैं तुम्हारे नीचे फिर काम नहीं कर सकता ऐसे क्षुद्र आदमी के नीचे क्या काम करना बुद्ध के पास कुछ हो या ना हो बुद्धत्व है स्वयं का होना है स्वयं की शांति है आनंद है शाश्वत वीणा बज रही वहां सच्चिदानंद का नाद हो रहा तुम मंत्री की फिक्र में पड़े हो मैं तुम्हारी हृदय तंत्री को बजाने को राजी मौका दो कि मैं तुम्हारे तार छेड़ू कि मैं तुम्हें गीत उठाऊं जो तुम गाने को पैदा हुए हो क्या हाथ जोड़ते फिरते हो क्या भीख मांगते फिरते हो अब्बर देवी जब्बर बकरा तागड़ धिन्ना नागर बेल छोटा नाम बड़ा प्रदर्शन महिमा और बड़ी मशहूर उससे और बड़े हैं पंडे सत्ता भत्ता मदमे चूरस भेंट चढ़ाएं, धक्के खाएं, भगत मचाएं, मचाए बेरंगरेल अब्बर देवी जब्बर बकरा तागर धिन्ना नागर बेल आसन भी है शासन भी है अफसर दफ्तर फाइल नोट पुलिस कचहरी पल्टन सल्टन सबसे ताकतवर है बोट बोट नहीं क्यों पाया तुमने तिक्रम बाजी में तुम फेल अब्बर देवी जब्बर बकरा तागर धिन्ना नागर बेल गुल समाजवादी समाज का पूंजीवाद खिला अंधेर कलकत्ते की ओर चले थे पहुँचे जाकर जेसलमेर बहुत दिनों पर भेद खोला है ऊंट रहा है खींच नकेल अबर देवी जब्बर बकरा तागड़ धन्ना नागर बेल आय इकाई बजट दहाई प्लान सैकड़ा कर्ज हजार खर्च लाख में साख बंधी है देता है हर देश उधार पंद्रह पीढ़ी गिरवी रख दी लीडर जी ने जुआ खेल अबर देवी जब्बर बकरा तागर धिना नागर बेल सुरेंद्रनाथ कहा के चक्कर में पड़े हो किस चक्कर में पड़े हो छिटक के अलग हो जाओ और देर ना करो क्योंकि मन बहुत चालबाज है अगर तुमने देर की तो मन समझाएगा कि अरे थोड़ा तो देख लो इतने दिन रहे हो अब थोड़ा कुर्सी का भी मजा देख लो मगर जो कुर्सी पर उनकी दशा नहीं देखते तुम तो मजा देख पाओगे कुर्सी पे बैठते कोई टांग खींचेगा कोई हाथ खींचेगा कोई कुर्सी की तांग ले भागेगा कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा और जहां तक सुरेंद्रनाथ होने चाहिए होंगे बिहार से जहां की फजियत बहुत होगी इस देश में अगर पूरी फजियत करवानी हो तो बिहार में राजनीति खेलनी चाहिए अभी अभी वहां समग्र क्रांति शुरू हुई थी और पूरे देश को एक उच्छृंखलता में एक अराजकता में एक मूढ़ता में डाल के वो समग्र क्रांति समाप्त हो गई राजनीति है ही उपद्रव हुड़दंग, राजनीति गुंडागिरी का अच्छा नाम है खादी पहन लेने से कुछ गुंडे साधु नहीं हो जाते मुल्ला नसुद्दीन खादी पहने हुए एक प्रदर्शनी में गया था सफेद गांधीवादी टोपी और खादी चूड़ीदार पजामा बिल्कुल शुद्ध नेता और एक सुंदर स्त्री को भीड़भाड़ में देखकर धक्का देने लगा स्त्री ने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया फिर उसने कहा कि शर्म नहीं आती सफेद वस्त्र पहनकर खादी पहनकर और इस तरह की लुचियाई करते हो मुला नसुद्दीन ने कहा कि अब अपने वालों से क्या छिपाना अरे कपड़े ही सफेद हैं दिल तो अभी भी काला है और दिल जितना काला हो उतने ही छिपाने की जरूरत पड़ती है। दिल जितना काला हो उतने ही आवरणों में ढांकना पड़ता है राजनीति का मजा क्या है यही ना कि अहंकार को तृप्ति में लेगी कि मैं कुछ हूं और मैं ही तो खा जाता है और मैं ही तो रोग है और सन्यास है मैं का त्याग मैं से मुक्ति सन्यास है मैं से सन्यास मैं संसार छोड़ने को सन्यास नहीं कहता मैं छोड़ने को सन्यास कहता हूं मैं भाव छोड़ने को सन्यास कहता हूं अगर घड़ी आ गई है सौभाग्य की और तुम्हारे मन में दुविधा उठी है तो गलत मत चुन लेना मन की तो पुरानी सारी आदतें गलत चुनने को कहेंगी लेकिन इस बार हिम्मत करके बाहर निकल आओ अपने मन से एक बार तो जीवन में कुछ ऐसा करो जो तुम्हें बुद्धों से जोड़ दे जो तुम्हें जीवन की उस ज्योतिर में परंपरा से जोड़ दे उनसे जोड़ दे जिन्होंने जाना जिया है जिन्होंने जीवन के परम सत्य को पहचाना है और परम गरिमा को अनुभव किया है आ गए हो तो खाली हाथ मत जाना एक तो आना दुर्लभ है आ गए हो फिर आकर सन्यास का भाव उठा है वह और भी दुर्लभ है और वह भी राजनीतिक के मन में उठा है जो कि करीब करीब असंभव जैसी बात है जब इतनी बड़ी असंभव बात तुम्हारे भीतर उठी है तो परमात्मा की विशेष अनुकंपा मालूम होती कुछ तुम्हारी खास ही फिक्र कर रहा है सूरन्द्रनाथ ऐसा अवसर चूकना मत छोड़ो दुविधा छोड़ो द्वंद्व लो छलांग जीवन को एक और शैली से जी मस्ती से गीत गुनगुनाते हुए नाचते हुए भजन से जियो और तुम चकित हो जाओगे एक एक क्षण बहुमूल्य है एक एक क्षण अहिरनिस उसकी वर्षा हो रही है एक एक क्षण अमृत तुम में बरसने को आतुर है। और तुम हो कि जहर की दुकान के सामने क्यू लगाए खड़े हो और तुम कहते हो कि अंबेरा नंबर बिल्कुल आया ही जा रहा है। और अब आप आए हैं अमृत की खबर देने अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूं अब क्यू में बिल्कुल मैं आया ही जा रहा हूँ आगे बस एक दो और आदमी नंबर लगने वाला है मेरी प्याली में जहर भरने ही वाला है राजनीति जहर है यह दुनिया राजनीति से मुक्त होनी चाहिए और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया बिना राज्य के चल सकेगी लेकिन दुनिया बिना राजनीति के चल सकती है राज्य एक बात है राजनीति बिल्कुल दूसरी बात है राज्य तो ठीक है जरूरत है उसकी व्यवस्था है लेकिन राजनीति की कोई जरूरत नहीं राजनीति रोग है जहर है और जितने लोग उसके बाहर निकल आए उतना शुभ जितने लोग इस देश में राजनीति को छोड़कर जीने लगे उतना शुभ उससे हवा बनेगी बगिया में नए फूल खिलेंगे तुम भी भागीदार बनो इन गुलाबों को खिलाने के लिए संन्यास के गुलाब तुम्हारा भी हाथ इसमें जुड़े मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं आज